सत्संगी और रावण रहता है लंका में और वो समुद्र के बीच में और ये सरयू जी के किनारे है और सरयू जी राम जी की कथा ही सरयू जी भगवत चर्चा सरयू जी आ सत्संग में तो भगवत कथा की ही धारा बहेगी और वासना के महलों में रहने वाला तो संसार समुद्र के बीच में ही होगा रावण वहां रहता है अच्छा दस दोनों में इसका अर्थ क्या कि चाहे कोई सत्संगी हो और चाहे संसारी हो ये दस तो भगवान ने दोनों को दिए दस दोनों को दिए पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेंद्रिया यही दस हैं यही दशरथ जी को मिले यही दस रावण को मिले लेकिन अंतर क्या है सत्संगी कौन का दसों इंद्रियों को जो रथ बना ले और उन पर संयम कर ले वह दशरथ है और दसों इंद्रियों को जो भोगों के लिए आनंद बना ले मुख बना ले वही दशानन आनंद है वही दस तो दस माने असंयम खाओ पियो मौज करो अंग्रेजी में लोग कहते ईट ड्रिंक एंड बी मैरी हमारे यहां एक चार वाक हुए उन्होंने तो अद्भुत बात कही जीवित जी ऋणम पिवे जब तक जियो सुख से जियो कर्ज लेकर घी पियो कृत्वा पिवे कृतवा चुकाना नहीं पड़ेगा कि फसमी भूत से देहस्य पुनरागमनम कुता एक दिन मर जाओगे कौन आता है कौन जाता है और चार वाक्य इसी भाव का व्यंग में अनुवाद किया इस देश के महान हास्य कवि अब तो दिवंगत हो गए काका हास्य उन्होंने कहा कह काका कविराय नाम कुछ रोशन कर जा और मरना तो है ही कर जा लेकर मर जा कहते उसमें क्या है कुछ लोग समझते हैं बस इतनी जिंदगी है जीवन है ही ऐसा ही बस यही खाना पीना मौज करना तो जिन्होंने दसों इंद्रियों को भोगों के लिए आनंद बना रखा हो अच्छा अब आप विचार करो एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही कि हे रावण हे रावण तेरे दस सिर और बीस आंखें जब तू रोता होगा तो वह दृश्य बड़ा विचित्र होता होगा हे रावण तेरे दस सिर और बीस आंखें जब तू रोता होगा तो वह दृश्य बड़ा विचित्र होता होगा रावण बोला ना समझ ऐसा नहीं होता है रावण के राज्य में लोग ही रोते हैं रावण नहीं रोता है उसका काम तो रोलाना है तो असंयम का काम रुलाना है देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे इन पे संयम के दिन रात घोड़े लगे जीवन रथ को सुमार चलाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गो विभीषण तो जी का व्यंग विभीषण जी के आने पर सुग्रीव जी जो आपत्ति कर रहे हैं उनका व्यंग यह है कि आप दशरथ जी के पुत्र हो और यह दशानंद का भाई है मित्रता हो जाएगी आप संयम की परंपरा से आए हैं और यह असंयम का जो रूप है उस रावण का भाई है इससे मित्रता हो जाएगी पर भगवान का संकेत बड़ा सुंदर है भगवान बोले जरूर आने दो जरूर हो जाएगी कहा क्यों मानो भगवान मन ही मन कहते हैं कि हमारे अवतार का उद्देश्य भी यही है क्या कि जितने दशानन के परिवार के हैं उन्हें दशरथ परिवार में मिला लिया जाए जितने असंयमी हैं उन्हें संयमी बना लिया जाए जितने कुसंगी है उन्हें सत्संगी बना लिया जाए आने दो आने दो अच्छा कुछ लोगों की आदत होती खुद सवाल पूछेंगे खुद जवाब देंगे कई बार लोग इसका क्या मतलब है अच्छा मतलब पूछा है तो थोड़ा सुनो इसका क्या मतलब है और तुरंत बोले हमें तो ऐसा लगता है और कोई बताए नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा ही है फिर पूछे ही काहे को रहे थे जब पता था सुग्रीव जी बिल्कुल यही व्यवहार कर जानी न जा निसाचर माया महाराज निशाचरों की माया जानी नहीं जाती काम रूप के ही कारण आया पता नहीं नकली रूप बनाकर क्यों आया है अजय ये प्रश्न किया था कि नहीं तो अब श्री राम जी का उत्तर सुनते तुरंत बोले ये राक्षसों की माया जानी नहीं जाती पता नहीं नकली रूप बनाकर क्यों आया और हमें तो भेद हमार भेद हमारे हमारे भेद लेने आया है भगवान मुस्कुराते रहे अरे आप मुस्कुरा रहे ये भेद लेने आया है भगवान हंसकर बोले सुग्रीव जी हमारे तुम्हारे बीच में भेद है कुछ बोले नहीं पारदर्शिता है कोई भेद नहीं भगवान बोले तो हमारे और अंगद के बीच में कोई भेद है ना हमारे और जितने हैं इनके बीच में कोई भेद है क्या हमने कुछ छिपा कर रखा है कुछ रहस्य है क्या जो उन्हें पता न बोले ना कोई भेद नहीं भगवान ने कहा कि नहीं है ना बोले तब चला आने तो जब है ही नहीं तो लेकर क्या जाएगा भेद हमारे लेन सठ आवा भेद हो तब तो है ही नहीं तो चला देखो चोरी का डर तो उन्हें हो जिनके पास कुछ हो और जिनके पास कुछ है ही नहीं उन्हें डर का आएगा एक आदमी को लगा सनिश्चर ज्योतिषी ने कह दिया कि अब तुम मरे सब बर्बाद हो जाएगा बड़ा धनी आदमी था और उसको सचमुच डर लगा कि सब कुछ चला जाएगा महात्मा जी के पास को गया बोले महाराज कोई उपाय बताओ शनिश्चर आ गया सब जाएगा महात्मा बोले श्यामा गाय काले रंग की गैया किसी विद्वान संस्कारी ब्राह्मण को दान कर दो शनि का कोप कम होगा कर सकता था धनी था लेकिन महाराज इतनी कहां सामर्थ्य हम ये कर सके महात्मा ने समझा गरीब हो गए अच्छा गरीब आदमी हो काले रंग का कपड़ा दान कर देना उसने सोचा यह भी का है बोले इतनी कहां सामर्थ कि कपड़ा भी दे सके महात्मा बोले ओह बहुत गरीब काले रंग का धागा दान कर देना तो बोला इतनी भी कहां सामर्थ की धागा दे सके महात्मा बोले धागा भी नहीं तुम्हारे पास देने को बोले ना बोले फिर आराम से घर में बैठो शनिच्वर क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा शनिच्चर जब आता है तो सब गायब होते जिसके पास धागा ही देने को नहीं है चला शनिचर बिगाड़ेगा क्या हो कुछ तब तो जाए जब कुछ है ही नहीं तो जाएगा क्या भगवान बोले जब भेद है ही नहीं तो ये लेकर जाएगा क्या अजब पोल खुल ना जाए ये तो वे डरे जिनके जीवन में पोल हो यहां है ही नहीं खुली किताब चलाए कोई चलाए महाराज आप जो कुछ भी कहो इसको तो बांध कर रखो उपाय भी खुद बता रहे राखी बांध मोह असभावा बांध कर रखो ये सुग्रीव जी समझा के नहीं रहे भगवान को <laughs> अरे वो तो सुग्रीव जी हो तो हम लोगों को मौका नहीं मिलता मिल जाए तो हम भी समझाने लगे मुझे आपको ऐसा नहीं ऐसे करना चाहिए ऐसे नहीं ऐसी। और मुझे लगता है कि शायद भगवान इसीलिए समझदारों से नहीं मिलती कि हम मिले और इन्हें समझाया अच्छा समझाने वालों से भक्त भी परेशान हो भगवान भी परेशान चैन आए तो कैसे आए किसी दीवाने को एक जाता है तो दस आते हैं समझाने को सुग्रीव जी समझा रहे हैं जो विभीषण के बारे में कुछ नहीं जानते और एक अद्भुत बात है हनुमान जी सब कुछ जानते मिलकर आए वे बोल ही नहीं रहे क्यों हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं वे जानते हैं क्या भगवान को भी समझाना पड़ेगा क्या भगवान नहीं जानते अंतर्यामी को अपनी सुविधा समझावे दे कर कर सोच विचार व्यर्थ तू बुद्धि गमावे रहे प्रीतम को पतियां लिखूं जो कहू हो विदेश पर तन में मन में प्राण में तासों कौन संदेश यह है भक्त का विश्वास अनुमान जी बोले कहने की जरूरत नहीं भगवान जानते हैं पर सुग्रीव जी भगवान को समझा रहे हैं इन भगवान को समझाते वे ही लोग हैं जो समझते हैं कि भगवान नहीं समझ रहे हैं कई बार मालिक से ज्यादा सेवक समझदार होते हैं होते क्या अपने को समझते हैं। एक बार दो लोग मिले दोनों संपन्न व्यक्ति थे तो एक बोला दूसरे से बोले हमारा नौकर बड़ा मूर्ख है हमारा सेवक बड़ा मूर्ख है दूसरा बोला हमारे सेवक से ज्यादा मूर्ख नहीं होगा तो पहले वाला बोला नमूना देखोगे बोले बताओ उसने अपने सेवक बोला था दस रुपए दिए बाजार चले क्या लाना टेलीविजन और वो चला गया दस रुपए में टेलीविजन खरीदे उसने अपने मित्र से कहा कि नमूना देखा दूसरा बोले अब हमारे सेवक का नमूना देखो उसने अपने नौकर बुलाधर आओ हा साहब क्या बोले ऑफिस जानते हो हमारा बोले हाँ बोले वहां चले जाओ वहां ये देख कर आओ हम वहां हैं कि नहीं <laughs> और वो भी चला गया कितने समझदार थे दोनों लेकिन ना समझो कि एक और विशेषता है उन्हें लगता ही नहीं है कि हम ना समझे वो दोनों मिल गए बाजार में तो दोनों क्या कह रहे हैं हे बोला हमारा मालिक बड़ा मूर्ख है कहा क्यों बोला हमको रुपए दिए दस रुपए दिए तो टेलीविजन खरीद ले जाओ टेलीविजन तो हम ले जाते सात दस रुपए में सात टेलीविजन ले जाते लेकिन उस मूर्ख को इतनी पता नहीं आज इतवार है बाजार बंद है मूर्ख समझ रहा है। और दूसरा नौकर क्या बोला बोले हमारा मालिक तो तुम्हारे मालिक से ज्यादा मूर्ख है क्यों हमसे कह रहा था कि ऑफिस में जाकर देखो हम वहां है कि नहीं हमको भेजने की क्या जरूरत थी टेलीफोन नहीं कर सकता था ये जित ये मालिकों को भी मूर्ख समझते हैं। हम लोग भगवान को भी ना समझ समझते हैं उनको समझाते सुग्रीब जी समझा रहे हैं महाराज भगवान ने कहा रहे ऐसे मत सोचो तो सुग्रीब जी ने कहा महाराज कहा कपीस सुनो नर नाह ये बंदरों का राजा बोल रहा है आप मनुष्यों के राजा राजनीति के ढंग से बात करो इसको बांध कर रखो ये हम लोगों का भेद लेने आया है कितना विरोध और हनुमान जी चुप कुछ नहीं बोले अच्छा भगवान की एक आदत है उनका शील स्वभाव ऐसा है सीधे विरोध नहीं करते ये राम जी का शील है नहीं कह सकते कि नहीं है सुग्रीवी ये गलत बात है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि वाणी का स्वर सुधारने बस हो गया भजन दूसरे की भावना का भी तो ख्याल रखे तो सीधे नहीं। ऐसा नहीं पर भगवान क्या कहते हैं सखानी थी तुम तो We just. कितनी बढ़िया बात मित्र सखा तुमने बहुत बढ़िया बात कही नीति की बात कही बहुत अच्छी बात कही सुग्रीव प्रसन्न हो गए कि भगवान हमारी बात मानते शील है भगवान बात तो तुम ठीक कह रहे लेकिन मेरे स्वभाव की थोड़ी मजबूरी है मेरा स्वभाव ऐसा है ममपन शरणागत भयहारी अब यहाँ एक और बात है भगवान ने जैसे कहा कि मित्र तुमने बिल्कुल ठीक सोची है तो हनुमान जी को लगा कि सुग्रीव कहें भगवान क्या कहने लगे ये भी कहने लगे तो हनुमान जी ने कहा कुछ नहीं बस प्रभु की ओर देखा और जैसे हनुमान जी ने प्रभु की ओर देखा वैसे भगवान तुरंत बोले ममपन शरनागत भय हरे सुनी प्रभु बचन हरस बनवा सुनी वत्सल भगवान सुन प्रभु बचन हरस सुन प्रभु वचन हरस हरस हनुमान प्रभु प्रभन हर सुन प्रभुचन हर सुन प्रभन हर हनुमान जी हर्जित हो गए कि भगवान शरणागत वत्सल हैं अब भगवान का मित्र डरो नहीं अगर वो दसानन का भाई है तो हम सहसानन के भाई हैं है? रावण के दस मुख हैं तो हमारे भैया लक्ष्मण शेषावतार हैं इनके तो हजार मुख हैं तो सहसानन का भाई जो हो वह दसानंद के भाई से क्यों डरेगा जगमह सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिश महा मेरा लक्ष्मण एक क्षण में सबका संगहार कर सकता है जगत में जितने निशाचर हैं लेकिन यह बात होगी नहीं कि उसके साथ यह करना पड़े मुझे ऐसा लगता है जो सभीत आवा शरण आई अगर वो भयभीत तो होकर मेरी शरण में आया है आह हा राम जी की आंखों में आंसू आ गए ऐसो को उदार जगवाही शब्द क्या कहा भगवान ने कहा जो सभी तो आवा सरनाई तो ताही प्राण की नाई मैं उसे प्राण की तरह रखूंगा हनुमान जी पुलकित हो गए शरणागत वत्सल भगवान ये तो रामचरितमानस में प्रसंग है पर गीतावली रामायण में बड़ा सुंदर उल्लेख है भगवान हनुमान जी से पूछते हैं हनुमान तुम बताओ कि विभीषण को शरण में लिया जाए कि नहीं तुम बताओ हनुमान जी ने कहा यह बड़ी मुसीबत है किसकी कहें सुग्रीव जी कह रहे शरण में मत लो राम जी कह रहे आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है अब हम किसकी कह दें कई बार बड़ी कठिनाई होती इनकी कहें कि उनकी पर हनुमान जी तो बड़े चतुर हैं ऐसी बात कही कि दोनों ने अपना अपना अर्थ निकाल लिया हा से कहत हनुमान हाँ। हनुमान तो कहत हनुमान कह हनुमान जी से भगवान ने पूछा आ, क्या करें हनुमान जी बोले मनी मन हमसे काय को पूछ रहे जो आप सब जानते हो बेकार सुग्रीव जी बुरा मान जाएंगे आप सब जानते हो हमें काय को भगवान ने कहा कि नहीं इसलिए पूछ रहे हैं कि लंका तुम ही गए थे इसलिए तुम बताओ हनुमान जी ने जो बात कही बड़ी अच्छी कि प्रभु हमसे ज्यादा विभीषण को कोई नहीं जानता ऐसा मत सोचें हम तो बहुत कम जानते हैं जो विभीषण जी को सबसे ज्यादा जानता है वो तो आपके पास ही है अब सुग्रीव जी चौकी को कौन है लंका तो हनुमान जी गए थे हां प्रभु जो विभीषण जी को सबसे ज्यादा जानते हैं वो आपके पास है कौन हनुमान जी का बताएं क्या बोले जब हम गए तो हमने सोचा कि हम ही आए हैं यहां और हमारे ही इनसे परिचय है और हमारे अलावा इन्हें कोई नहीं जानता होगा लेकिन जब उनका मकान देखा तो आपके धनुषवान तो वहां पहले से अंकित थे रामायु अंकित ग्रह ये धनुषवान तो वहां हमेशा थे तो प्रभु अब दो दिन में क्या कोई समझ में आएगा हमसे काये को पूछते हो जो हमेशा उनके साथ रहे उन्हीं धनुषवान से पूछ लीजिए खोटो खरो सभी तपालिए बूझ सरासन बानसों आप अपने धनुषवान से पूछ लो और कितनी बढ़िया बात है कि प्रभु जो विभीषण जी को सबसे ज्यादा जानते हैं वे धनुषवान तो आपके ही हाथ में है और विभीषण जी इन्हीं के सहारे रहे हैं अब अर्थ देखो अलग अलग लगाया सुग्रीव जी ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे बिल्कुल देखो अपनी भावना के आधार पर आदमी अर्थ लगाता है चिड़िया है अब चिड़िया क्या बोलती है तो चिड़िया ही जानती होगी सवेरे सवेरे चिड़िया बोल रही थी आ हा एक पहलवान निकले उधर से अपने शिष्यों से बोले सुन रहे हो बच्चों चिड़िया क्या कह रही है? क्या कह रही चिड़िया कह रही है दंड मुग्धर कसरत सवेरे व्यायाम करो एक वैष्णव महात्मा थे अरे बोले नहीं चिड़िया कह रही भजन करो राम लक्ष्मण दशरथ एक दुकानदार था परचूनी की दुकान थी बोले नहीं चिड़िया कह रही दुकान खोलो आलस में मत बैठी रहो मिर्च धनिया अदरक अब क्या चिड़िया सचमुच यही कह रही हर ध्वनि का व्यक्ति अपने संस्कारों के आधार पर अर्थ लेता है जगत में घटना घटती है पर वह अच्छी घटना है या बुरी यह व्यक्ति अपने संस्कार और स्वभाव के आधार पर संबंध के आधार पर उसका अर्थ लेता है सुग्रीव जी ने क्या अर्थ लगाया हनुमान जी बोले प्रभु अपने धनुषवान से पूछ लो और हनुमान जी का भाव यह था कि हमसे पहले आपका धनुष्मान वहां मौजूद था पर सुग्रीव जी ने क्या अर्थ लगाया भगवान ने कहा कि हनुमान जी कह रहे हैं कि धनुष्वान से पूछ लो सुग्रीव जी बोले ठीक ही तो कह रहे हैं क्या ठीक कह रहे हैं बोले वो ये ठीक कह रहे हैं कि शत्रु का भाई है उसे शरण में लेना हो तो आपके धनुष्वान में ताकत हो तो शरण में लो धनुष में शक्ति हो तो शरण में लो है ना हनुमान जी हनुमान जी चुप जो समझो तो समझो और राम जी ने क्या अर्थ लिया हनुमान जी के कहने का भाव यह था प्रभु आपके हाथ में धनुष है और आपके हाथ में बाण है धनुष टेढ़ा है बाण सीधा है और दोनों ही आपके हाथ में है अच्छा धनुष टेढ़ा है इसलिए धनुष को नहीं छोड़ते भगवान बाण को तो छोड़ देते सीधा है क्योंकि सीधे पर भरोसा है कि सीधा है तो सीधा जाएगा और काम करके सीधा आ जाएगा सीधा है तो सीधा जाएगा और काम करके सीधा वापस आ जाएगा टेढ़े का भरोसा नहीं इसीलिए नहीं छोड़ते और टेढ़े को देना पड़े तो किसी टेढ़े को ही देते हैं लक्ष्मण संभालना जरा इसे हम जब मांगे तब दे देना लक्ष्मण बाण सरासर तो कहा कि धनुष से टेढ़ा और बाण है सीधा श्री हनुमान जी का भाव यह था कि प्रभु विभीषण जी अगर तो धनुष की तरह पकड़ लो अगर सीधे हों तो बाण की तरह पकड़ लो क्योंकि उनका निर्वाह तो आपके हाथों में ही होगा चाहे वो टेढ़े हों चाहे सीधे हों संसार में जितने जीव हैं टेढ़े हो चाहे सीधे प्रभु उन सब का कल्याण तो आपके ही हाथ में है धनुष बाण लखी को दीन ही हो तो उछाह टेढ़ो है हाथ सरासन और भगवान हनुमान जी से इसलिए भी पूछ रहे तो कि हनुमान जी पता है तुम्हें आज सुग्रीब जी कितना बढ़िया भाषण दे रहे हैं और कितनी बढ़िया सलाह दे रहे हैं कि नकली वेश बनाकर आया है और शत्रु का भाई है और भेद लेने आया है और बांध कर रखो तो भगवान हनुमान जी की ओर इसलिए भी देख रहे हैं कि हनुमान जी तुम्हें पता है इन्हीं सुग्रीव जी ने तुम्हें भेजा था हमारे पास और नकली रूप में ही भेजा था विप्ररूपधरी कविता गए हो और हमारा भेद लेने ही भेजा था ये सुग्रीव जी कर चुके हैं कि नहीं हनुमान जी बोले हाँ कर तो चुके हैं बोले तो इन्हें वो बात याद नहीं दूसरा करे तो आपत्ति हम करें तो कोई बात नहीं पर भगवान बोले हमें तो एक बात लगती है क्या हनुमान तुम भी हमारा भेद लेने गए नकली रूप बनाकर ही गए और सुग्रीव जी के भेजने से ही गए तो जब तुम इतने बड़े संत निकले तब तो मुझे लगता है कि विभीषण भी संत ही निकलेंगे क्योंकि हमारा भेद तो संत ही लेते हैं और कौन भेद लेगा ब्रह्म ये खड़े ब्रह्म ब्रह्म अखंड अनंत है पर संत उसका भेद लेते हैं तो भगवान ने कहा कि डर भी नहीं है पर सुग्रीव जी अगर विभीषण डर कर शरण में आए तो आने दो लेने कौन जाए बड़ा बढ़िया संकेत है उभय भात ही आन हसी कहे कृपा निक जय कृपालु कही कपी चले अंगद हनु समेत